सरल करुणा स्नेह ममता का सहारा ज्योति वह जिसमें मनुजता के शिखर से द्रिवित हो बहती निखरती भावधारा तिमिर वह जिसमें मनुजता बद्ध होती रुद्ध होती खर्ब होती खीन होती हीन होती घिर परि में स्वार्थ की वह कृपणता का भार ढो ढोकर निरंतर दीन होती अप्रभावित जो प्रतीक्षा की निशासे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 तृप्ति सुख उल्लास हास विकास बनकर जीवन में अमरिय स्थान पावे सदगुरु का संदेश क्या है फिर सदगुरु कोई भी हो गुलाल हो कबीर हो कि मंसूर हो राबिया की जला कुछ भेद नहीं पड़ता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 ज्योतिर्गमे हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चल प्रभु अस्तो मां सदगमे हमें असत्य से सत्य की ओर ले चल प्रभु मृत्योर मां अमृत गमे हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चल प्रभु क्या तुम सोचते हो उन ऋषियों को शास्त्रों का पता ना था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 तो वे प्रार्थना करते तमसोमा ज्योतिर्गमे और अगर पंडित पुरोहितों से आश्वासन मिलता होता जीवन की शाश्वतता का अमरता का अगर परंपरा से बंदी बंदाई धारणाओं से आस्था जगती होती अमृत्व की तो वे प्रार्थना करते मृत्योरमा अमृत गमें